मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुनू किया जाए मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुनू किया जाए बोल तेरे साथ क्या सुनू किया जाए जाम दिया जाए जहर दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया कांच की भी मैंने खनकाई अपनी जुल्फे भी मैंने तो बिखराई कांच की चूड़िया भी मैंने खन अपनी अपनी भी मैंने तो बिखराई तुझको जंजीरहा जन्दीर तुझ तुझको जंजीर लेकिन पसंद आई कैद किया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए आ रही है हंसी तेरी कहानी पे आ रहा है तरस तेरी जवानी पे आ रही है हंसी तेरी कहानी पे आ रहा है तरस तेरी जवानी पे आज तो है किया जाए। बोल तेरे साथ क्या किया जाए। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार एक एक बात बात बताइए ये हमने एक बात कही आपने कहना शुरू किया ये हम कहा से शामिल हुए जा रहे हैं हर बार बार हफ्ता दर हफ्ता मैंने तो आपसे कहा था कि आप अपना काम कर सकती हैं मगर आपने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आ गई आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए ओ अच्छा, ओ तो हाँ, अच्छा अच्छा तो वो हमें किसी ने ने पूछा एक बच्चे ने अंग्रेजी के बारे में ये सवाल किया था क्या कि आपको बहुत अंग्रेजी आती है हाँ। तो उसने कहा कि ये बताइए कि द मदर बीट द चाइल्ड बिकॉज शी वॉज ड्रंक तो यहाँ पर हु वॉज ड्रंक शी मतलब मदर और शी मतलब चाइल्ड चलिए कोई बात नहीं तो चलिए साहब आज तो आप आ ही गई हैं हाँ। अगले हफ्ते कोशिश करूंगा कि आप जब इधर उधर रहे तभी मैं रिकॉर्ड कर लू हाई राम ये क्या बात ना ना अच्छा ठीक है यार आप कीजिए दरअसल कुछ दोस्तों ने कहा है कि आपको भी शामिल रखा जाए यानी कि उन्हें लगता है कि बात करने के लिए मेरे साथ में भी कोई होना चाहिए ओ, मैं ऐसे हवा में बातें करते हुए शायद उनको अच्छा नहीं लगा हमें, आप सचमुच में हवा में बातें करते हुए हमको भी नहीं अच्छे लगते <laughs> यथार्थ हाँ, यथार्थ के के धरातल धरातल पर पर बने रहते रहते हुए आप ओके, काम करें करें बात बात वो तो तो ठीक ठीक है है साहब तो चलिए ही रहते हैं और आज की बात शुरू करते हैं पिछले हफ्ते की बात से देखिए पिछले हफ्ते हमने कहा था ना कि जिंदगी में बहुत से शहरों में पड़ाव डाला है तो बातें करते करते उन शहरों का जिक्र आ जाता है तो क्यों ना एक बार उन शहरों की ही बात कर ली जाए अरे की की तो थी थी? पिछली बार। की थी? नहीं की थी। नहीं तय किया था कि हाँ। तो तो नहीं? नहीं, तो शुरू तो करते हैं। है पहला कदम लिए बगैर आखिरी कदम के बारे में सोचना तो कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं ठीक है चलिए साहब तो आज हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं अपने एक प्यारे छोटे से गांव की यानी कि जहां पर हमने अपनी जिंदगी के दो साल गुजारे उस जगह का नाम है मंसूरपुर मंसूरपुर एक छोटा सा गांव था जहां पर एक शुगर मिल थी एक डिस्टिलरी थी और एक स्कूल था जिसमें हम पढ़ते थे देखिए स्कूल बताने की जरूरत तो इसलिए पड़ी कि शुगर मिल और डिस्टिलरी तो इंडस्ट्री थी इस वजह से वो बसा था और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन यानी कि जो पटरी थी ना ये गांव जो था ये मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में था यानी कि मुजफ्फरनगर और मेरठ की दूरी तैतीस मील है मुझे पता नहीं किलोमीटर का मुझे इस वक्त इतना ख्याल नहीं आ रहा है पहले लोग फरलांग भी बहुत बोलते हाँ, थे। मुजफ्फरनगर तो, तो, तो मेन तो रोड ये जो जाती थी ना ये मेरठ मुजफ्फरनगर वाली सड़क ये जानते साहब कौन सी सड़क थी ये थी दिल्ली देहरादून की सड़क जो दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर रुड़की होते हुए हरिद्वार माफ कीजिएगा, और फिर देहरादून जाती थी। तो साहब सड़क पर था वो हमारा गांव, उसमें बाई तरफ एक छोटा सा बाजार था बाजार मतलब उसमें चार पांच दुकानें थी एक आटा चक्की थी और वहीं पर बसें चुकी रुका करती थी वो बस स्टॉप नहीं था नहीं। मगर मंसूरपुर चुकी वहां पर शुगर मिल और डिस्टिलरी दोनों थी ना तो उसकी वजह से मंसूरपुर मशहूर था और वहां पर सवारियां भी चढ़ती उतरती थी तो ये जो बसें जाती थी ना दिल्ली सहारनपुर दिल्ली देहरादून ये सब ये मंसूरपुर में सवारी छोड़ने और उठाने के लिए रुका करती थी और बस रुकती थी और चली जाती थी कोई बस का टाइमिंग तो मुझे नहीं ख्याल है कि बस का कोई टाइमिंग होता हो तो साहब उस सड़क से दहनी ओर यानी कि आप अगर मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो बाएं हाथ पे ये छोटी छोटी तीन चार दुकानें उसके बाद दाएं हाथ पे एक सड़क जो कि आती थी मंसूरपुर रेलवे स्टेशन की ओर तो मंसूरपुर रेलवे स्टेशन की ओर वो सड़क आने के लिए मुझे लगता है कि शायद एक किलोमीटर रहा होगा वो डिस्टेंस बड़ा याद है आपको हाँ मतलब अब तो मैं अपने दिमाग से जो मुझे याद आ रहा है वही बता रहा हूँ मुझे पता नहीं हो सकता है आधाई किलोमीटर रहा हो चूंकि उस वक्त हम छोटे थे तो ये दूरियाँ बड़ी लगती होंगी दूरियाँ बहुत ये सब बड़ा रेस्पेक्टिव टर्म से जब आप छोटे होते हैं तो वही घर आपको बहुत बड़ा लगता है और जब आप बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि ये घर कितना छोटा है यार छोटे थे हम लोग जब तो घर बड़े ही होते थे आ, बड़े होते थे या नहीं आ, मगर बड़े लगते जरूर थे तो चलिए इस बारे में आपके बचपन और हमारे बचपन में तो फर्क रहा ना क्यों आपका घर भी तो कितना बड़ा है बरेली चलिए तो साहब मंसूरपुर स्टेशन जाने के रास्ते में स्टेशन जाने के लिए जब आप जाते थे तो आपको एक रेलवे फाटक पार करके लाइन क्रॉस करनी पड़ती थी और उसके बाद रेलवे स्टेशन था लाइन पर और रेलवे स्टेशन के पीछे तकरीबन आधा किलोमीटर और जाकर गांव था जिस गांव का नाम था मंसूरपुर मगर ये जो डिस्टिलरी रेलवे स्टेशन बस ये सब मंसूरपुर ही कहलाते थे mm -hmm. तो साहब हमारे पिताजी की वहां पर पोस्टिंग हुई वो वहां पर जो डिस्टिलरी थी यानी जो अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री थी वो वहाँ पर पोस्ट हुए तो साहब उस मंसूरपुर में हम लोगों का बचपन गुजरा यानी कि मैंने कक्षा आठ और कक्षा नौ mm -hmm. वहां पर पढ़ाई की तो उस मंसूरपुर की कुछ यादें आपको बताऊ पहली याद तो यह है कि मंसूरपुर में मैंने साइकिल चलानी सीखी वाँ वाँ। तो साहब साइकिल चलानी सीखी साइकिल चलाने के लिए पापा के दफ्तर में कोई हेड क्लर्क साहब थे उन हेड क्लर्क साहब का एक बेटा था जो उस वक्त शायद उसने ग्रेजुएशन किया था और वो नौकरी की तलाश में था तो चूँकि उसको डिस्टिलरी में नौकरी लगने की उम्मीद थी और पिताजी हमारे डिस्टिलरी में ही पोस्टेड थे उसके पिताजी भी डिस्टिलरी में ही कार्यरत थे तो पिताजी चूँकि सरकारी की तरफ से पोस्टेड थे और उनके जो मतलब जो हेड क्लर्क साहब थे वो डिस्टिलरी के व्यक्ति थे तो उस लड़के को उम्मीद थी, थी। तो वो अक्सर वहाँ पर ही घूमा करता था तो पिताजी ने उससे शायद कहा कि कुछ पैसा देंगे तुमको तुम हमारे लड़के को साइकिल सिखा दो ओ। बस आप तो वो हमको साइकिल सिखाते थे मुझे आज भी याद है कि डिस्टिलरी के कंपाउंड में मैं साइकिल सीखा करता था और बिल्कुल साफ साइकिल ट्रेडिशनल तरीके से सीखी पहले खाली पैडल पे पैर रख के साइकिल चलाना सीखा उसके बाद फिर कैंची सीखी फिर कैंची के बाद उछल सीट पर बैठना सीखा और जब सीट पर बैठना सीख गए तब तब साहब कैरियर कैरियर साइकिल चलाना सीखा और जब भी सीख लिया तब उन भाई साहब ने हमको कहा कि बेटा साइकिल तो तब चलाना माना जाएगा कि आ गया जब तुम हैंडल छोड़ के चला सको बस भाई साहब ने जोश बता दिया तो उसमें देखिए फायदा दोनों का था हमारा फायदा यह था कि हम अपने आप को मर्द साबित कर रहे थे के साहब साइकिल में भी हैंडल छोड़ के चलाना और वो उनको नौकरी पक्की थी कि जितने दिन वो हमको साइकिल चलाना सिखाने के नाम पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे उतने दिन उनको कुछ ना कुछ भुगतान मिलेगा तो तो तो साहब साहब खैर खैर ये ये म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या कहा जाए बेनिफिट था हाँ। तो हमने साइकिल साइकिल चलानी सीख ली पता है, है हम पहली बार सुन रहे हैं कि बच्चे को चलाना सिखाने के लिए माता पिता ने पैसे खर्च किए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये फ्री फंड में सीखने, सीखने, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ना? आपने क्योंकि ऐसा होता नहीं है मगर शायद पिताजी के पास समय ना रहा हो हाँ, या जो भी कुछ रही तो होगी बात क्योंकि अम्मा जी साइकिल कॉलेज जाती थी ये हमें नहीं हाँ नहीं हाँ कहा आपने मगर मंसूरपुर एक ऐसी क्लोज्ड सोसाइटी थी जहाँ पर कि अम्मा जी शायद साइकिल नहीं चला सकती थी क्योंकि वो वहाँ पे एक बड़े अधिकारी की पत्नी थी तो शायद साइकिल चलाना शोभनीय नहीं होता अच्छा साहब तो हम वहाँ पर स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर बहुत सी बातें सीखी नई नई। एक सीखा कि ट्रक के पीछे से गन्ना कैसे निकाला जाता है तो गन्ने की कमी नहीं थी और गन्ना यदि चाहते तो गन्ने कितने ही गन्ने खा सकते थे मगर वो ट्रक के पीछे से गन्ने निकालना वो कलाकारी सीख ली उसके बाद साहब स्कूल में मास्टरों के नाम देना यानी कि एक मास्टर साहब थे जो सफेद कमीज पैंट पहनते थे तो उनका नाम था सफेदा सफेदा आम होता है तो साहब हाँ, बराबर आम तो होता है तो मास्टर साहब को सफेदा कहना अपने आप में एक बड़ा मर्दानगी की बात थी उसके बाद साहब एक मास्टर साहब जो थे उनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने शायद किन्हीं लड़कियों के साथ कभी बदतमीजी की थी तो उनकी पिटाई हुई थी तो उनको हम लोग पिटना मास्टर कहते थे तो साहब पिटना मास्टर का भी मतलब नाम था वहीं पर एक टीचर भी थी जो ड्राइंग पढ़ाती थी मुझे याद है कि वो जो ड्राइंग टीचर थी ना वो बहुत कड़क थी वो स, मतलब सारे टीचर खुश रहते थे मगर ड्राइंग टीचर जो थी हमसे वो नाराज रहती थी आपकी ड्राइंग बहुत खराब है आज वो बात सही है मुझको अब समझ में आता है कि वो ड्राइंग टीचर क्यों नाराज रहती थी मगर चलिए कोई बात नहीं नाराज रहती थी तो कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं हैद्दावर <laughs> टाइप के आदमी थे <laughs> बहुत ही जबरदस्त तो प्रिंसिपल साहब जो थे उन्होंने एक बार देखिये सुनी सुनाई बात है उन्होंने एक बार किसी कहा जाता है कि किसी पेरेंट के बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया तो साहब उस पेरेंट ने अपने साथी से कहा कि कोई बात नहीं प्रिंसिपल साहब नहीं मान रहे हैं हमारी बात से प्रिंसिपल साहब हमारी बात नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं अभी हम इनको मनाने का तरीका सिखाते हैं मतलब बताते हैं ऐसा करो कि घर जाओ, मेरी वाली चीज लाना और चार पांच कारतूस भी लेते आना। ओहो! बस आप प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अरे इसकी जरूरत नहीं है ठाकुर साहब हम समझ गए आपकी <laughs> परेशानी और साहब एडमिशन ले लिया तो वो प्रिंसिपल साहब जो इस कदर कद्दावर थे उनके बारे में यह समझ में आया कि यह कदावर तो हैं मगर इनके दिल में एक चूहा बैठा हुआ है तो उनका व्यवहार चूहे टाइप का है तो साहब ये भी एक बात थी हम लोगों को जो पता चली उनका नाम नहीं रखा कुछ अब साहब प्रिंसिपल साहब का कुछ नाम रखा भी होगा तो मुझे ख्याल नहीं है मतलब तो इतना नाम अभी आप बोल रहे हैं <laughs> नहीं नहीं तो नहीं वो नहीं, उस उस वक्त वक्त ऐसा ख्याल आया अच्छा, अच्छा उसके बाद साहब आपको बताएं मंसूरपुर में ही हमारी एक दोस्त थी मेरठ की वो आई थी साहब हमें अपने उन दोस्त को अपने मंसूरपुर वाले दोस्तों को दिखाना था कि साहब देखिए ये हमारी दोस्त हैं मतलब वो इस कदर अच्छी सभ्य लगती थी हम लोगों की तुलना में कि उनको दिखाना हमारे लिए गर्व की बात थी तो साहब उस दिन हमने स्कूल से गुठली मारी और गुठली मार के हम उनको लेकर के अपनी दोस्त को मुझे आज भी ख्याल है कि वो वाला फ्रॉक नीले रंग का पहने हुए थी मैं उनको लेकर के गया और हमारी जो क्लास थी ना सब वो सड़क की तरफ उसकी एक खिड़की खुलती थी हम साहब उनको लेकर वहां गए और हमने सीटी बजाकर हमारे एक दोस्त थे वहां पर देवेंद्र हाँ। जो कि वहां के हलवाई के लड़के थे हाँ। और आपको मेरे को वही एक एक दोस्त दोस्त याद है वहां का बाकी एक दोस्त दिनेश पचौरी था हाँ। दिनेश पचौरी की मुझे बस इतनी याद है कि पचौरी को हम दिनेश कचौड़ी कहा करते थे और दिनेश कचौड़ी जो थे वो इतना चिढ़ते थे कि मौका मिलने पर वो हम लोगों को ठोकने से बाज नहीं आते थे एक और दोस्त थे साहब वहां पर एक मिस्टर रोशन नाम के हमारे दोस्त थे वो हम लोग से थोड़े लंबे थे तो वो भी दिनेश पचौरी के साथी थे थे और और दिनेश पचौरी वो बहुत दोस्त मगर खैर हमारे दोस्त तो देवेंदर थे तो हमें देवेंदर को दिनेश पचौरी को और रोशन को नहीं। नहीं। इन तीनों को दिखाना था कि देखो तुम हमें क्या समझते हो हमारी तो ये भी दोस्त है बस भैया तो खैर साहब उनको दिखाया तो हमें मंसूरपुर की यादों में एक वो भी दिन याद है फिर हमें एक और दिन याद है जबकि हमारे दोस्त जो थे देवेंद्र कुमार जी उन्होंने हमसे कहा कि अबे कहाँ क्लास में बैठे हो चलो बाहर चल के कुल्फी खा के आते हैं हमने कहा यार हमारे पास तो पैसे वैसे हैं नहीं बोले अरे क्या फिक्र करते हो चलो साहब वो हमें ले गए हम लोग स्कूल से बाहर निकले बाहर निकल के हम लोगों ने एक वो जो ठेले वाली कुल्फी होती है ना हाँ, वो कुल्फी खरीदी हाँ कौन में, हाँ, कौन में? हाँ। वो कुल्फी खाई तो साहब एक वो कुल्फी याद है मंसूरपुर में ही हम लोग क्या करते थे कि शाम को खेलने के लिए हम लोगों को जो जाना होता था ना तो हम जाते थे साहब रेलवे स्टेशन पर देखिए मंसूरपुर में कुल मिला दो गाड़ियां या शायद तीन गाड़ियाँ आती थी वो साहब गाड़ियों का टाइम था और शाम के समय तो कोई गाड़ी वाड़ी आती नहीं थी और वैसे भी वहां पर तीन चार लाइनें थी मेन लाइन को आप अगर छोड़ दीजिए तो बाकी लाइनें खाली रहती थी हाँ। तो वहाँ पर हमने पटरी पर चलना सीखा आप चले कभी पटरी पर आप लोग जरा सोचकर देखिए आप पटरी पर कितना लंबा चल सकते हम हैं जौनपुर में देखिए साहब टहलने जाते थे बाबू यानी हमारे बाबा तो उनके साथ टहलने जाते थे उल्टी तरफ यानी जो आज़मगढ़ रोड है तो वहाँ से सड़क के ऊपर से ट्रेन का रास्ता बना हुआ था तो ज़रा सा वो वो ट्रैक था हम लोग चढ़ के पहाड़ जैसा वो जो उसका इंक्लाइन था उस पर चढ़ जाते थे और बाबू मना नहीं करते थे उनको लगता था कि बच्चे हैं खूब खेलें एडवेंचर करें फिर चले जाएंगे अपने अपने यहाँ फिर वही स्कूल और ये सब उसमें फँस जाएंगे बाबू ने कभी मना किया नहीं रोका नहीं कुछ नहीं साहब यही तो कहा जाता है भर के बच्चे पता चला चढ़ गए पे और पटरी ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना उनके बारे में कहा यही जाता है कि वो अपने बच्चों को न बिगाड़ सके मगर बच्चों <laughs> के बच्चों को बिगाड़ने में वो कभी पीछे नहीं रहते <laughs> और हम लोग उतर आते थे तो साहब आपको हम बताए हमने वो पटरी पर चलना सीखा और साहब उसका कॉम्पिटिशन होता था बहुत ही सीरियस टाइप का अच्छा हाँ मतलब उसमें होता था कि भाई दो पटरियां हैं हैं अब दो आदमी चल रहे हाँ। और देखना है कि कौन बस साहब साहब उसमें लड़ाई झगड़ा सब।, सब कुछ होता था खैर चलिए भगवान की दया से वो वक्त भी निकल गया अच्छा वहीं पर लाइनें बिल्कुल वो देखिए पैरेलल की डेफिनेशन होती है ना पैरेलल जब किसी बच्चे को आप हुँ। सिखाते हैं तो क्या सिखाते है रेल की पटरी जैसा तो साहब मंसूरपुर स्टेशन पे जब कभी कहीं जाना होता था ना तो साहब वहाँ हम लोग स्टेशन पे खड़े होते थे और स्टेशन पे अक्सर एक बड़ा बाबू जो थे वो जिनके बेटे की बात मैं कर रहा था ना वो भी आते थे हम लोग को छोड़ने के लिए या कभी ऐसे ही मुझको ख्याल है कि वो स्टेशन पर हम लोग भी आए और वो भी हैं तो उनका एक टिपिकल मतलब एक सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या था कि वो ये कहते थे आ गई गाड़ी गाड़ी आ गई अब भैया हम लोग देख रहे हैं उस जमाने में वो डीजल इंजन तो बहुत कम थे मगर वो कोयले वाले इंजन थे हम लोग कहते थे यार कहीं तो दिख नहीं रही है गाड़ी ये कह रहे हैं गाड़ी आ गई मगर चूंकि अब वो पापा के साथी थे तो हम लोग की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि उनसे कहे कि आप गलत कह रहे हैं हम लोग बड़ा बड़ा उछक के देखा करते थे तो साहब वो कहते थे कि अरे बच्चों चमक रही है मगर दूर है तो साहब वो जो चीज दिखाई न दे मगर जिसके आने की उम्मीद हो उसके लिए ये ये कहना कि चमक रही है है मगर दूर है, ये हम लोगों की भी आदत हो गई तो साहब उनसे ये लोग अच्छा मंसूरपुर में ही हमने सीखा कि गाड़ी अगर एक मिनट रुकती है तो कैसे अपना सामान निकाला जाए और कैसे उतरा जाए और साहब चढ़ा कैसे जाए देखिए आपको हम बताएं हमने ये भी देखा है भीड़ गाड़ी में में और और और कोई आ रहा है हम लोग उसको लेने स्टेशन गए हैं और साहब वो अपना अपना सामान निकालने के चक्कर में उतर नहीं पाए बक्सा तो उन्होंने नीचे फेंक दिया अरे? और वो गाड़ी चली गई अरे? उसके बाद पता चला कि वो अगला स्टेशन जड़ौदा कला था ओ, तो वो जड़ौदा कला पे उतरे और जड़ौदा कलां से टांगे पे बैठ के वो यहां पर आए <laughs> देखिए ये जो लाइन है ना मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर वाली जो लाइन है इसमें हर रेलवे स्टेशन पर एक शुगर मिल है हाँ ये गन्ना बेल्ट है ना। जी हाँ ये गन्ना बेल्ट है तो साहब वो जड़ौदा कला में भी एक शुगर मिल अच्छा थी वहाँ डिस्टिलरी नहीं थी मगर वो कनेक्टिविटी थी सड़कों सड़कें तो नहीं कहना चाहिए उस टाइम में तो कच्ची टाइप की थी जिसमें तांगा इक्का चला ओ, करता ओ, था ओ। तो साहब खैर वो जड़ौदा कला से आए थे तो साहब यहाँ पर हमने वो भी देखा फिर हमने ये भी देखा कि साहब अगर गाड़ी आ गई और आप चढ़ नहीं पाए तो जाइए और ड्राइवर साहब को जरा खुश कर दीजिए और गाड़ी रुकी रहेगी अरे वाह हाँ ये भी देखा साहब हम पर। हमने तो रेलिंग ही रेलिंग नहीं होती ही नहीं थी, नहीं थी और यही से घुसा दिया जाता बराबर बिल्कुल सही बात और साहब मंसूरपुर में सिनेमा हॉल नहीं था मंसूरपुर के पास ही छ मील दूर हाँ। यानी कि मंसूरपुर से मेरठ की तरफ एक कस्बा था खतौली, तो खतौली तो में सिनेमा हॉल था, अब साहब सिनेमा देखने पापा हम लोगों को भी ले जाते थे उस जमाने में वो टाइम नहीं था कि बच्चों को घर पे छोड़ के चला जाया जाए तो साहब हम लोग भी जाते थे सिनेमा देखने और मुझे लगता है कि शायद हमने दो या तीन सिनेमा तो हमको याद है जो हमने वहां देखे है हाँ, जैसे जैसे मुझे देखिए ये फिल्म में गुरुदत्त और माला सिन्हा थे और तुम मेरे सामने हो हम याद है, है तुम मेरे सामने है तेरा आ तो चल है ढाला तेरी जुल्फे है, तेरी है खुली देखिए कितना बढ़िया गाया मैंने अरे वाह यार, भाई यार भाई मैं मतलब गा भी लेता हूँ भाई साहब आप लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं मगर अब कर दीजिएगा चलिए शुक्रिया साहब आपने तारीफ कर दी तो साहब खतौली जाते थे सिनेमा देखने के लिए अच्छा मुजफ्फरनगर में एक हम लोगों की मौसी की बेटी की बेटी रहती थी हम लोग साहब उनके यहाँ भी जाया करते देखिए मुजफ्फरनगर का मैं आजकल नाम सुनता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुजफ्फरनगर जब हम जाते थे तो कभी हमने कम्युनल शब्द का वहां पर नाम ही नहीं सुना था, हमने कभी नहीं सुना था। तो साहब मुजफ्फरनगर में उनके घर जाना वो भी याद है मगर मुजफ्फरनगर में कोई फिल्म देखी हो ये मुझे नहीं याद है हम लोग जब भी जाते थे या फिल्म देखने या घूमने के लिए तो मेरठ जाते थे क्योंकि हम लोगों का कनेक्शन मेरठ से ज्यादा था अच्छा साहब, मेरी पत्नी मुझे इशारा कर रही है कि भाई बहुत समय हो गया, तो मतलब बात तो चलिए। नहीं तो की बात जारी रखेंगे अगले हफ्ते में हाँ। कुछ और बातें करेंगे और साथ में एक नया शहर भी जोड़ेंगे तो चलिए यहाँ पर तो पहले ये तो पूछने कि भैया पिछले हफ्ते के गाने के बारे में कुछ बताइए गाना बहुत से दोस्तों ने बता दिया है बहुत ही गाना क्योंकि ये गाना इतना मशहूर था और शायद उस जब ये गाना आया था ना उस जमाने में और सच पूछिए तो आज तक लोग पूछा करते हैं भाई साहब मार दिया जाए या मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बो... साथ क्या किया अब साहब मैं तो यही कहूंगा कि भैया ना मारो ना छोड़ो बीच में रखो कुछ तो अब साहब ये बीच में क्या होगा ये सोचकर देखिएगा तो चलिए इस हफ्ते का गाना आपके लिए ये रहा गाना तो आप बता देंगे क्योंकि यह गाना भी काफी मशहूर है और हमारे क्या बोलते हैं उसको बहुत ही मशहूर और मारूफ इसके फनकार यानी कि जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो भी बहुत ही मशहूर हैं और क्लासिकल बेस के गानों के लिए तो उनको अच्छी तरह से पहचाना जाता है चलिए साहब तो एक तो ये बात हो गई अच्छा आप लोग बताइएगा कि ये जो मैंने शहरों के बारे में बताना शुरू किया है ये आपको कैसा लगा तो उसके बाद ही इस श्रृंखला को जारी रखा जाएगा या तोड़ दिया जाएगा यानी मार दिया जाए या तोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए या जारी रखा जाए ओ अच्छा ओके हाँ. तो चलिए साहब चलते हैं और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे फिर कुछ नई बातें होंगी देखिए अभी आपके साथ बातें करते करते ना मंसूरपुर एकदम लगा और हमें तो लग रहा है तो आपको भी दिखाने के लिए मुझे ले जाना पड़ता है स्कूल के हम आपसे साथ ही साथ पहले ही चल रहे थे पढ़ रहे होते भी बात सही सकता है आपके जूनियर होते हाँ हो सकता है न मगर जूनियर लड़कियों को हम लोग ज्यादा भाव नहीं देते थे यार हम तो लड़कों को ही नहीं भाव देते थे हमें समझ नहीं आता था मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में चलिए साहब इसी सिद्धांत पे जीवन चला तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतना समय दिया और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार नमस्कार एक बुझती हुई क्षमा के पर आरज़ू क्या है मस्ताने? एक बुझती हुई शमा के परवाने आखिरी आरज़ू क्या है मस्ताने आज तेरा क्या किया जाए के छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जा